फिर क्या बोला था अथवा पूर्वोक्त कर्मयोग के अनु पूर्वोक्त कर्मयोग के अनुष्ठान कर्म रूप उपाय ऐसी प्राप्त पूर्वोक्त कर्मयोग रूप अनुष्ठान के उपाय से प्राप्त तो तो होने वाली कौन ज्ञानी ठीक है बहुत बढ़िया जैसे उसके विशेषण है इससे प्राप्त होने वाली तथा आत्मज्ञानी सांख्यो के द्वारा अनुष्ठे सांख्यकारी आत्मज्ञानी संघ योगियों के द्वारा अनुष्ठे क्या अनुष्ठे है अनुष्ठे से दो निष्ठा ज्ञान से ही सिद्ध होने वाली निष्ठा को प्राप्तिन अनाथविदा उस निष्ठा को प्राप्त न किए हुए अज्ञानियों के द्वारा अप्राप्ति अनाथविदा है ना प्राप्त न किए हुए अज्ञानियों के द्वारा ही अनुवर्तन करना चाहिए किसका किसका क्या नहीं नहीं किसका अनुवर्तन करने के बाद आई थी पंक्ति के अनुसार उत्तर दो दोन अना, अनात्म जगत चक्र का है ना? नाप्त अनात्मज्ञानियों को ही जगत चक्र का अनुवर्तन करना चाहिए ठीक है सबको करना चाहिए अथवा अज्ञानी को जगत चक्र का अनुवर्तन करना चाहिए ठीक है एवं अर्थम अर्जुन से प्रश्नम अर्जुनस् प्रश्न से एवं अर्थम आशंक अर्जुन के प्रश्न की इस अर्थ की आशंका करके या एवं अर्थम है ना ऐसा कर लेना इस अभी प्राय वाले अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके सभी प्राय वाले अर्जुन के प्रश्न की हाँ तो अभी अर्जुन ने प्रश्न तो किया नहीं है भगवान बोलते चले जा रहे हैं तो मतलब भगवान ऐसा समझ गए कि अर्जुन के प्रश्न ई सर्थ वाला है ई सर्थ वाले अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके इस में कहाँ है आगे देखेंगे भगवान आ जो औतर्णिका है ना औतर्णिका की समाप्ति में क्या है भगवान हाँ ई सर्थ वाले अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके भगवान ने कहा लग तो ये औतर्णिका हो गई और अथवा बताते हैं, वा, वा वा तो है स्वयं करके अथवा क्या हैं? अथवा अथवा स्वयं ही वा करके अथवा भगवान का अध्ययन कर लेना अथवा भगवान स्वयं ही शास्त्र के अर्थ को भली भांति समझाने के लिए विवेचन पूर्वक समझाने के लिए या अच्छी प्रकार समझाने के लिए अभी तो था ना की इस अर्थ वाले अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके भगवान बोले अब कहते हैं अर्जुन की आशंका तो नहीं है स्वयं भगवान उसको समझाने के लिए कह रहे हैं लगेगा तो करके भगवान ने कहा यह था इस में क्या आया था अथवा भगवान स्वयं ही शास्त्र के अर्थ को अच्छी प्रकार समझाने के लिए लगेगा अब देखना यह सूची है तम एकम वही आत्मानम तम एकम इन दोनों से क्या लेना है आत्मानम वही शब्द प्रसिद्ध अर्थ है पूर्व में कही गई इस प्रसिद्ध आत्मा को जानकर पूर्व में कही गई इस प्रसिद्ध आत्मा को तम एतम यह सर्वनाम पूर्व के परामर्शक है, है इससे पूर्व आत्मा का प्रकरण चल रहा है पूर्व में कही गई इस प्रसिद्ध आत्मा को जानकर आत्मा को जान, जानने से क्या होता है निवृत्त मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान से रहित होती हुई संता है न रहित होते हुए अर्थ कर सकते है इसे स्तन का स्तन लगा देते है न अप्रमत्ता सन मतलब सावधान होकर तो एक वचन में सन भूवचन में क्षमता तो क्या है कि मिथ्या ज्ञान से रही रहित तो होकर ये अर्थ हो जाएगा हालांकि समता है तो सतुष भी कर सकते हैं पर ये ऐसा करना चाहिए कि मिथ्या ज्ञान से रहित होकर मिथ्या ज्ञान से रहित कैसे हुए आत्म को आत्मा को आत्मा, आत्मा को, तो करूं करूं को ना को जानकर आत्मा को न जानने के कारण मिथ्या ज्ञान होता है आत्मा को जान कर के मिथ्या ज्ञान से निवृत्त हुए ये मिथ्या ज्ञान है के कारण ही क्या होता है कि आदमी सांसारिक कर्म करता है कृषंख्य करता है जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेता है जो अ, जो देह आत्मा नहीं है उस देह को आत्मा मान लेगा और जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी मान लेगा तो यही सबसे है मिथ्या ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान से रहित होकर कौन मिथ्या ज्ञान से रहित होते हैं ब्राह्मण कौन होते हैं मिथ्या ज्ञान से रहित होकर के ब्राह्मण मिथ्या ज्ञान वीकर मिथ्या ज्ञान वालों के द्वारा अवश्य करने योग्य मिथ्या ज्ञान वाले अवश्य किसे करते हैं पुत्र आदि को किसको करते हैं मिथ्या ज्ञान वाले वाले से अवश्य करने योग्य पुत्रषण आदि से रहित होकर पुत्रेश आदि पुत्र आदि से क्या लेना है लोकष्णा और वृत्षणा और इससे रहित कौन होते है ब्राह्मण है ना हाँ ब्राह्मण मिथ्या ज्ञान वाले मिथ्या ज्ञान वाले अज्ञानियों के द्वारा अवश्य करने योग्युत्र आदि से रहित होकर के अब क्या है कि शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरण की शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम करते हैं केवल शरीर की स्थिति के लिए या जीवन में शरीर के निर्वाय मात्र के लिए भिक्षावृत्ति करते हैं शरीर के निर्वाय मात्र के लिए भिक्षावृत्ति करते हैं भिक्षावृत्ति करने का मतलब है यहाँ सन्न हो जाते हैं है ना शरीर के संन्यास लेकर के ले शरीर के अनुवाय मात्र के लिए भिक्षा करते हैं इतनी ही उनकी प्रवृत्ति होती है ये जो है ना श्रुति नहीं है बल्कि ये ये जो है उस श्रुति पर ये भाष्य है शंकराचार्य का है ना हाँ अच्छा देख लेंगे ये भाष्य लग रहा है मेरे को शंकर भाष्य अभी पाठ के बाद देखेंगे क्योंकि शब्द है ना शरीर मात्रम ये भाष्य यह श्रुति नहीं है शरीर स्थिति जीवन निर्वाय मात्र के लिए विक्षा विक्षा करते हैं शंकर भाष्य है सुर्खी का नेशा आत्मनिष्ठा व्यतिरिक अन्यत कार्य मस्ती तेम करते उनके लिए आत्मनिष्ठा से अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं है आत्मनिष्ठा से अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है ये बृहर पर भगवत का भाष्य है आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त उनका कोई कार्य नहीं है कौन जिन्होंने आत्मा को जान करके जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है और इन स्ना से रहित होकर के सन्यास लेकर भिक्षावृत्ति करते हैं उनका आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है किया है न ऐसे श्रुति का अर्थ इस ऐसा श्रुति का, का, का अर्थ इस गीता शास्त्र में प्रतिपादन करने को इष्ट है ऐसा श्रुति का अर्थ इस गीता शास्त्र में प्रतिपादन करने को इष्ट है फिर जोड़ लेना तम को जोड़ लेना कि उसे प्रकट करते हुए उसे प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं जैसा ये बृहदारण भाष पे है ना तो ऐसे बृहदारण भाष पे ये सुर्खी का अर्थ तो का को होता है तो ऐसा सुर्खी का अर्थ इस गीता शास्त्र में प्रसादन करने को इष्ट है उसे प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं उसे को जोड़ लेना लगा लें लगा लेंगे उसे प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं तो औदिका में अथवा हुआ ना एक ये पहला आया ना कि इस अर्थ वाले अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके कहा अथवा स्वयं भी श्रुति के अर्थ को गीता शास्त्र में प्रकट करना इष्ट है और श्रुति के अर्थ गीता शास्त्र में प्रतिपादन करने को इष्ट है उसे प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं अथवा करके लगाइए श्लोक मानवः यत्मतिरवत्मतृप्त मानव आत्मनिवस्वात्मतिरव आत्मरति यू आत्मति सैद आत्मतृप मानवः आत्मनि आत्मनि क्या संतुष्ट तह तू यह मानव क्या तू यहा? यह हां किंतु जो मनुष्य मानव है ना ये आत्मरति समझाया है कि आत्मा में ही प्रीति करने वाला आत्मा में ही प्रीति कौन करता है इसलिए यथि सन्यासी अर्थ करना पड़ेगा भाष्यकार में कर दिया यहाँ ज्ञान का प्रकरण आता है उसको ही लेना पड़ता है भाषाकार के अनुसार तू या यह मानवांतु जो सन्यासी आत्मरति आत्मरती, आत्मरती एवं आत्मा में ही प्रीति करने वाला होता है क्या आत्म तृप्त को सबके साथ जोड़ सकते हैं और आत्मा से ही तृप्त रहने, रहने, रहने वाला होता है आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है मतलब वो भोजन से मिठाई से तृप्त त्रित्त होता है इसी बात नहीं अपनी आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है ऐसा है आत्मा तो आनंद रूप है ही उसका अनुभव होगा तो उसी से व्यक्ति तृप्त बना रहेगा ऐसा बाह पदार्थों से तृप्त होता हो नहीं ऐसा नहीं है आत्मनि क्या संतुष्टा क्या आत्मा नियो संतुष्टा और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है दूसरे लोग बाह पदार्थ ऐसी मिलने पर संतुष्ट होते हैं और की स्थिति ऐसी होती है क्या हाँ वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला होता है तस् कार्य में न्ञानी का कोई कर्तव्य <turs> कोई कर्म नहीं होता है तो उसको जगत चक्र का अनुवर्तन करने की जरूरत नहीं है पंक्ति लगाएंगे या तू यह मानवा जो सन्यासी आत्मरथी एवं आत्मा में ही कृति करने वाला होता है चाहे आत्म तृप्ता और आत्मा से ही तृप्त होने वाला हो... और आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है क्या आत्मा संतुष्टात और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला होता है तस्वीर कार्य न कोई कर्तव्य नहीं होता है यह तू किंतु जो किंतु जो संख्या को जोड़ा ना भाष्यकार में संख्या कर पर करोगी या तो ज्ञानी है ना संख्या कर तो फिर लिखते हैं भाष्यकार आत्मज्ञान है ना तू यह से क्या लिया है संख्या यह से क्या लिया है और संख्या उसका क्या है आत्मज्ञान निष्ठा आत्मज्ञान निष्ठे मतलब आत्मज्ञान में लगा रहने वाला आत्म में लगा रहने वाला आत्मज्ञान में स्थित आत्मरती का समास आत्मनिवरती यश्य सा आत्मरति आत्मनियोरती सा आत्मरति इसको समझाते हैं आत्मा आ, आत्मा में ही जिसकी प्रीति है रति का क्या अर्थ है प्रीति आत्मा में ही जिसकी प्रीति है विशेष सुना no. विषय में प्रीति नहीं।, नहीं है जिसकी आत्मा में ही प्रीति है और विषय में प्रीति नहीं है उसे कि उसको क्या कहेंगे आत्मरति का अर्थ प्रीति जो आत्मा में ही प्रीति करने वाला होता है भवे प्यार, आत्म तृप्ता क्या आत्म तृप्ता में समाज है आत्मना यो तृप्ता आत्मना यो तृतीया तत्पुरुष आत्मना तृप्ता आत्मना हाँ अर्थ लगाकर तृतीया आत्मना यो तृप्ता की अपनी आत्मा से ही तृप्त रहने वाला अपनी आत्मा से ही तृप्ति मिलती है किससे सुखदायक सुखकारक पदार्थ से तृप्ति पदार मिलती है पदार्थ से मिलती है कौन है अंतरात्मा की उपलब्धि न होने के कारण लोग बाह पदार्थों को खोजते तृप्ति के लिए क्या आत्मा ना तृप्ता और अपनी आत्मा से भी तृप्त रहने वाला न अन्न रसादी ना मतलब क्या है अन्न था रस तथा रस आदि से तृप्त न होने वाला और रस रव... रस रस से से ले लेना है तथा आदि तृप्त न होने वाला आ, वो इससे तृप्त नहीं होगा तृप्त अपनी आत्मा से ही हो रहता है तो मानवा कर्थ किया मनुष्य मानवा का क्या होता है मनुष्य प्रसन्नानुसारेना है संवा किन्तु जो आत्मज्ञान निश्चय संन्यासी आत्मज्ञान निश्चय आत्मा में ही प्रीति करने वाला होता है और आत्मा से ही तृप्त रहने वाला होता है और क्या है यादे आत्मा ये संतुष्ट और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला होता है अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने, जलागों रहने जलागों। वाला होता है सबसे बड़ा संतोष तभी होगा अब देखना ही करते क्योंकि वाय आर्थ लाभ सर्वस्व संतोषा भगवती क्यूँकी पदार्थ का लाभ होने पर सबको संतोष होता है क्योंकि बाय पदार्थ का लाभ होने पर बाहे पदार्थ मिल जाए रुपया पैसा मिल जाए बढ़िया खाना पीना मिल जाये रहने की जगह मिल जाए गाड़ी घोड़ा मिल जाए तो सबसे सबको क्या होता है संतुष्ट होता है okay. क्यूँकी बाहे पदार्थ का लाभ होने पर सबको संतोष होता है सब अनपेक्ष सब मतलब बाह पदार्थ के लाभ की अपेक्षा ना करके कम से क्या लेना है बाह्यार्थ लाभ हम बाह्यार्थ हाँ बाह पदार्थ के लाभ की अपेक्षा न करके आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला क्या है ना ध्यान में करेंगे चाह कम तो अन्य और बाय पदार्थ से लाभ की अपेक्षा न करते आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला अर्थात सब ओर से तृष्णा रहित सब ओर से हाँ या सब प्रकार कृष्णा रहित सर्वतो भी कृष्णा का क्या है सब प्रकार कृष्णा एक इसका अर्थ हुआ आत्मनिरोतुष्टा का हाँ ये अर्थ हुआ ये अभिप्राय क्या है सब प्रकार कृष्णा से रहित उसकी किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है कोई कामना नहीं है या या यादृश आत्मवि जो ऐसा आत्म है तस्वीर कार्यम कार्यम करते करता है कर्तव्य उसका कोई कर्तव्य नहीं होता है ना, करते, ना उसकी, उसका कोई कर्तव्य नहीं होता है तो अनुवर्तन करने की कोई बात नहीं चिंता और, और देखना और क्या कहते हैं भगवान न कचन ना चाहेषु कर्थव्यश्रय नूतेसु कद अर्थव्यश्रय न कृतेन अर्थ सब कृतेन अर्थ न एव स लेना है कौन ऊपर का है ना आत्मरति आत्म तृप्त आत्मनि एव संतुष्टा है ये लेना कि आत्मा में प्रीति करने वाले का आत्मा में प्रीति करने वाले सन्यासी का कृतेन अर्था न कृतन अर्थ होता है कर्मणा अर्थाक अर्थ होता है प्रयोजनम की क्या अर्थ आत्मरती सन्यासी का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है आत्मति सन्यासी का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है तस् कृत्यन अड़काना कृत्यन कर्थ कर्म से अर्थाकर्ष प्रयोजन आत्मदति सन्यासी का कर्म से कोई प्रयोजन होता ही नहीं है न अत्यन यह कश्चन ई इस श्लोक में अच्छा पहले करना अच्छा है ये तस् है ना इस लोक में उस सन्यासी का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है आगे कर्म के ना करने से कश्चन नही है, है। कर्म न करने से कश्चन कर कोई अनर्थ या कोई प्रतिवाह कर्म ना करने से कोई प्रतिवाह ना, ना ना? नही होता है ठीक है कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है और न करने से कोई नहीं, नहीं है नहीं। कोई पाप नहीं है अच्छा तो कोई प्रयोजन नहीं है तो कुछ करेगा नहीं और ना करने से पाप होगा ऐसी बात भी नहीं है उसको नो तस्व से लेना है रहते है ऊपर जो आत्मरथी आया है ना आत्म रहते है। वही है यहाँ पर उस परमात्म परमात्मा में प्रीति करने वाले उस सन्यासी का प्रसंगानुसार सन्यासी हर्ष है कृत्यन कर कर्मणा अर्थाकर से प्रयोजनम परमात्मा ऐसी प्रीति करने वाले सन्यासी का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है तो कर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है तो यहाँ पर देखना शंका है अश् तर्वी अकृत अकर्णेन अकृत अकर्णेन अकृत्यन का क्या है सर्वी करो तो तो कर्म के ना करने से प्रतिवाह नामक अनर्थ हो अनर्था अश् ऐसा अनु करेंगे तो कर्म के ना करने से प्रत्यवाय नाम वाला अनर्थ हो अथवा पाप नाम वाला अनर्थ हो जाए पाप नाम वाला क्या हो अनर्थ ये शंका है इस पर भगवान क्या बोलते है न अकृत्यन कश्चना न अकृत इसे क्या लेना है लोके लोक में कस्यन का अर्थ है यहाँ पर कश्यदी कशिदी कश्चन का अर्थ है ना और उसी से क्या लेते हैं कस्यन से प्रत्यय प्राप्ति रूपा आत्मानी लक्षणा हुआ ये कस्यन करते किया है कशिदी अर्थात प्रत्यय प्राप्ति रूपा हुआ आत्महानी लक्षण ना है ना श्लोक में ये को भाष्यधार जोड़ते हैं अस्थि को भी जोड़ते हैं पंक्ति लगाएंगे लोक में अकृत कर्म न कर्मना करने से लोक में कर्म न करने से प्रत्यय की प्राप्ति रूप कोई अन्य से नहीं होता है प्रत्यय प्राप्ति रूप है ना अच्छा लोक में अकृत कर्म न करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति रूप को अनर्थ नहीं होता है वह मतलब अथवा आप में हानि लक्षणा अथवा आप में हानि रूप कोई अनर्थ नहीं होता है अच्छा दोबारा देखेंगे जो ना नकृतन लिखा है ना तो ना तो न्लोक के शब्द है ना ई करते सकिया लोक के और कश्चन भी श्लोक का शब्द है ना हाँ कश्चन कर सकिया कशिर और फिर ए, कोई क्या है कि इस लोक में लोक में कर्म न करने से कोई प्रतिभा की प्राप्ति रूप अनर्थ नहीं होता है अथवा आत्महानी रूप अनर्थ हाँ मतलब आत्महानी कर अपनी हानि अपनी हानि रूप कोई अनर्थ नहीं, नहीं, नहीं होता है हाँ। या ना करे कोई बात नहीं आगे देखेंगे न क्या अश्य सर्व होते क्या अश्य और इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई अर्थव्यश्रय नहीं है अर्थव्यश्रय को आगे भाषा समझाएंगे इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई अर्थ अर्धव्यश्रय नहीं है ध्यान लेंगे। सर्वतेशु से लिया है ब्रह्मा आदि ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर स्थावर ये वृक्ष ब्रह्मा आदि से इंद्र वरुण कुबेर ये सभी देवता ले लेना और सभी मनुष्य ले लेना पशु पक्षी ले, ले, ले लेना स्थावर तक सब लेना ब्रह्म आदि से लेकर स्थावर पर्यत सभी प्राणियों में कोई उसका अर्धव्यश्रय नहीं है तर को हुआ? सु सु। अब इसको भूटेश ब्रह्मादिथावरान्ते समझने का प्रयास कीजिए प्रयोजन के लिए की जाने वाली प्रयोजन के निमित्त की जाने वाली क्रिया प्रयोजन के निमित्त के या प्रयोजन के कारण या प्रयोजन के लिए प्रयोजन के लिए की जाने वाली क्रिया से साध्य साध्रय व्यापाश्रया कर आश्रया प्रयोजन के लिए की जाने वाली क्रिया से साध्य साध्रय कोश्रय कहते हैं क्रिया से साध्य आश्रय को क्या कहते हैं व्यापाश्रय क्रिया से साध्य आश्रय को व्यापाश्रय कहते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए प्रयोजन के लिए की जाने वाली क्रिया या प्रयोजन के कारण की जाने वाली क्रिया प्रयोजन क्या होता है फल प्रयोजन क्या होता है फल जैसे किसी का धन फल हो ऐश्वर्य फल हो पुत्र फल हो धन ऐश्वर्य पुत्र संपत्ति ये सब क्या है ये प्रयोजन है ठीक है और इस प्रयोजन के कारण की जाने वाली क्रिया क्रिया क्या हुआ यज्ञ दान तप होम है तो इस क्रिया से साध इस क्रिया से अच्छा तो प्रयोजन के लिए की जाने वाली क्रिया से साध्य आश्रय क्रिया से साध्य हाँ तो क्रिया किसके लिए की गई फल के लिए और फल के लिए की जाने वाली क्रिया से साध्य आश्रय इस क्रिया से साध्य आश्रय को क्या कहेंगे शास्त्र एक मिनट अच्छा ठीक है ठीक है अभी ऊपर क्या बताया पहले क्या आया है? कि सभी प्राणियों में कोई अर्धवशाश्रय नहीं है ये आया था ना तो प्रसंगानुसार ऐसा लगाएंगे लगाएंगे कि फल के लिए की जाने वाली क्रिया से साध्रय क्रिया से साध आश्रय को क्या कहेंगे? व्यश्रय और देखो आगे बताता हूँ मैं बता बता रहा हूँ मैं कष्ट भूत विशेषम आश्रित किसी भूत विशेष का किसी प्राणी विशेष का आश्रय लेकर के तो प्राणी विशेष वही ले लेना जो भी भास्क्य में बोला है ना ब्रह्मा आदि से लेकर इस पर्यंत बोला है ना तो भूत विशेष से लेना है कि की ब्रह्मा ब्रह्मा? रुद्रादी देवता किसी प्राणी विशेष का आश्रय लेकर के मतलब किसी ब्रह्मा या रुद्रादी देवताओं का आश्रय लेकर के आश्रय लेकर के साध्या कस्टी दर्थाना अस्थित साध्य कोई अर्थ नहीं है मतलब जो आत्मरती है आत्म है ऐसे व्यक्ति का क्या है कि ब्रह्मा और रुद्र को को आश्रय मान करके या और कोई फल चाहता है और कोई फल नहीं चाहता है तो लगाएंगे लगाएंगे कि ब्रह्मा तथा रुद्रादि रूप किसी भूत विशेष का आश्रय लेकर के या ब्रह्मा रुद्रादि रूप या ब्रह्मा रुद्रादि किसी का आश्रय लेकर भूत विशेष लेना है ब्रह्म रुद्रादी रूपम ब्रह्मा तथा रुद्रादी रूप किसी देवता का आश्रय लेकर अर्थात कशिर अर्था की कोई प्रयोजन साध्य नहीं है कोई प्रयोजन साध्य नहीं है या कोई प्रयोजन लग जाएगा साध्य नहीं है एन, एन का अर्थ है जिससे इनका क्या अर्थ है जिससे तदर्था का अर्थ है कि उस प्रयोजन के लिए क्रिया अनुष्ठी होती जिससे उस प्रयोजन के लिए क्रिया होती यदि साध्य कोई अर्थ होता तो साध्य प्रयोजन के लिए क्या अनुष्ठान करना पड़ता क्रिया का अनुष्ठान करना पड़ता है तो जिसका अनुष्ठान किया जाए उसे अनुष्ठे कहते हैं तो ध्यान देंगे यदि कोई उसका प्रयोजन होता तो उसके लिए अनुष्ठेय क्या हो जाती क्रिया ध्यान देना कि यह क्या है की किसी भूत विशेष का आश्रय लेकर के या किसी देवता का आश्रय लेकर के कशित अर्था सा कोई अर्थ साध्य नहीं है इनका जिससे मतलब यदि कोई साध्य अर्थ होता करते जिस जिसपे तदर्था करते उस करते उस प्रयोजन प्रयोजन के के लिए जिस के लिए जिस क्रिया क्रिया होती अनुष्ठान करने योग्य होती तो क्रिया अनुष्ठान करेगा ये अनु उसके साध कुछ है ही नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, अच्छा। कैसे लगाएंगे पंक्ति से पंक्ति इस श्लोक में क्या है अर्थ अर्थविकास अच्छा फल के निमित्त की जाने वाली क्रिया का से से साध्य साध्य फल अच्छा अच्छा की है लगाइए अस्त सर्वोतेशु इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई अर्थ अर्थव्यश्रय नहीं है मतलब ब्रह्मदि से लेकर स्थावर पर्यत प्राणियों में इसके प्रयोजन का आश्रय कोई नहीं है इसके प्रयोजन का आश्रय इसके फल का आश्रय कोई ब्रह्मा आदि से लेकर इस स्थावर पर्यत सभी प्राणियों में इसके फल का आश्रय कोई ऐसा लगा लेना इसको कोई और कुछ फल देगा क्या आ, और कुछ फल नहीं देगा ब्रह्मा आदि से लेकर इस स्थावर पर्यत प्राणियों में इसके फल का आश्रय कोई नहीं है ऐसा लगा लेगा अब देखेंगे सर्वता स्थानीय सम्यक दर्शनीय न बरतें कितु इस सम्यक दर्शन है ना सम्यक दर्शन करते सम्यक ज्ञान सम्यक आत्मा का ज्ञान सम्यक आत्मा का ज्ञान या सम्यक ज्ञान निष्ठा सम्यक आत्मा का ज्ञान सम्यक आत्मा का ज्ञान कैसा है सब ओर से परिपूर्ण सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान क्या है सम्यक ज्ञान है और जो कर्म योग है वो कैसा है कि छोटे के, है, है? है, तड़ाग है, के समान है कुछ स्थानीय है ऐसा समझना तू इस सब से परिपूर्ण जलाशय के समान सम्यक ज्ञान में नहीं है या सम्यक ज्ञान में स्थित नहीं है ये से क्या लेना है यह सब और से परिपूर्ण जलाशय के समान सम्यक ज्ञान में नहीं है यथा करते क्योंकि क्योंकि ऐसा है इसलिए भगवान क्या कहते हैं देखो तस्द सतत कार्य कर्म सामचर असक्तौर कर्म परमा तस्मा तस्त कर्म समाचरे असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरसा तस् इसलिए है? इसलिए कि इसलिए है कि क्योंकि ने क्या जोड़ दिया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान सम्यक ज्ञान में स्थित नहीं है इसलिए मतलब सम्यक ज्ञान में स्थित न होने के कारण भाष्यकार के अनुसार क्या होगा सम्यक ज्ञान में स्थित न होने के कारण हाँ ये तस्मात कर असक्ता आसक्ति रही होकर के सतत कर हमेशा सदा आशक्ति रहित होकर के सदा कार्यम कर्म समाचार की कर्तव्य कर्मों को करो कर्तव्य कर्मों का आचरण करो सम्यक ज्ञान में स्थित न होने के कारण तू आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म का आचरण कर कार्यम करते कर्तव्यम कर्तव्य कर्म का आचरण करो या कर्तव्य कर्मों को करो क्यों करें तो बताते हैं असक्त ही आचरण कर्म परम आप ही असक्तः कर्म आचरण पुरुषा परम आप क्योंकि असक्त कर्म आचरण में असक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य का यो पूर्ण है। क्योंकि आशक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य करते मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य कर्म आचरण है ना कर्म आचरण करके कर्म करने वाला या कर्म का आचरण करने वाला हो कर्म का आचरण किस स्वीकार करना है असक्त्य असक्त मतलब क्या हाँ सख्त का अर्थ होता है आसक्ति वाला अब hmm. असक्त का क्या अर्थ है आसक्ति रहित होकर क्यूँकी आशक्ति होकर कर्म आचरण कर्म का करने वाला मनुष्य परम अपनौती परम का क्या है मोक्षम मोक्ष को प्राप्त करता है आसक्ति रहित होकर कर्म का करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है कैसे सत्य शुद्धि और ज्ञान के द्वारा पंक्ति लगाएंगे तस्मात तो असक्ता असक्ता करते संघ वर्जिता संग रहित होकर सतम करते सर्वदा कार्यम करते थे कर्तव्यम और कर्म से भाष्यकार ने कैसे कर्म लिया नित्य कर्म जिनको ना करने से प्रतिभा हो ऐसे नित्य कर्म को करना है मतलब काम भी कर्म नहीं करना और समाचार का समाचार करते निर्वरते निर्वरते करो हम्म आचरण करो या करो ही कर थे यशमान क्योंकि समाचरण आचरण आया ना श्लोक में आचरण कार से करते हैं भाष्यकार समाचरण मतलब तो ठीक से आचरण करते है आचरण का क्या करते हैं समाचरण और श्लोक में कर्म आया है ना क्या आया है कर्म तो ध्यान देना तो कर्म में आचरण श्लोक में आया है कर्म आचरण कार से करते हैं भाष्यकार ईश्वरार्थम कर्म क्रुवन कर्म आचरण का क्या करते हैं ईश्वरथम कर्मन अच्छा मतलब ईश्वर के लिए कर्म करते हुए ईश्वर के लिए हाँ मतलब ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करते हुए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए कर्म कर आप तो कर्म करते हुए पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है सीधे या बीच में और कुछ होता है क्या होता है और ज्ञान तो सत्य शुद्धि द्वार शुद्धि के द्वारा या इसका ध्यान देना सत्य शुद्धि तथा ज्ञान के द्वारा ज्ञान को उपलक्षण सत्य शुद्धि ज्ञान का उपलक्षण है सत्य शुद्धि तथा तो ज्ञान के द्वारा कर्म करते करते सत्य शुद्धि होगी सत्व का अर्थ अंताकरण सत्व का क्या अर्थ है हाँ अंताकरण की शुद्धि होगी और अंताकरण की शुद्धि होने से क्या होगा तो ज्यान। सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण ऐसा कहेंगे क्या होगा सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण सत्य शुद्धि यह ज्ञान प्राप्ति का उपलक्षण है उपलक्षण क्या होता है शुद्धी। शुद्धी। शुद्धी। से सत्य शुद्धि अपना बोधक होते हुए अपने से इतर ज्ञान प्राप्ति का भी बोधक है तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम कर्म को करो हम्म, अच्छा लोग प्रश्न उठाते है जब अर्जुन ही ज्ञान का अधिकारी नहीं है जो भगवान के इतने निकट दूसरा कैसे हो जाएगा हाँ तो जैसा व्याख्यान किया गया था था था। है ना <laughs> तो कैसे हो जाएगा प्रश्न उठते हैं ना अब देखिए तो शंकर भाष्य पढ़ा रहे हैं तो उसको उसको उसी को हम पढ़ा रहे हैं वही पाठ्य ग्रंथ है यहाँ ये तो बात करेंसी है तो इसको अधिकारी मतलब क्या है भगवान के कहने का अभिप्राय क्या है कि भगवान अर्जुन को अधिकारी मान रहे हैं तो आजकल के दूसरे को अधिकारी हो जाएंगे क्या तो ये भाष्य देखिए इसके अनुसार पढ़ते जैसा है यशमात क्या क्या और मतलब और यशमाद का अर्थ है यहां क्योंकि कर्मण ही संसिधि जनकादय लोक संग्रह कर् कर्म कर्मण्वि संसिधि आसिता जनकादय अपि अस्य कर्म अर्ति कर्मणा एवं ही संसिधि जनकादयः ही करते क्योंकि जनकादयः कर्मणा एवं संसिधि आस्थिका क्योंकि जनक क्योंकि जनक आदि ने कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त की या जनक कर्म के द्वारा ही मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए संसिधि कर्म मोक्ष कर सकते हैं क्योंकि जनक ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया किसके द्वारा कर्म के द्वारा क्यूँकी जनतादी ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया योग लगाया है ना को ऐसा मान्य नहीं होगा है ना ये तो ज्ञान से मुक्ति मानते हैं विद्यानंद गिरी कैलाश के सूर्य मंडलेश्वर थे ना तो अष्टादाय प्रवचन तो तो पर उनका जो गीता है उसमें कर्म से ही उन्होंने माना है ज्ञान द्वारा उन्होंने नहीं माना क्यों भगवान ने कर्मणायो कहा है तो वैसे ही उन्होंने कर दिया है हाँ शंकर के अनुरूप फिर नहीं रहा भगवान के अनुरूप तो हो गया भगवान ने एवं लगा दिया है अब ये बहुत विचारणीय विषय होते हैं आप लोगों को तो उतनी रुचि नहीं है उतनी गहराई से विचार नहीं करते चिंतन नहीं करते हैं। बहुत बहुत अच्छे विषय निकल जाते हैं ये और तो जनक ही कर् क्योंकि क्योंकि जनक आदि ने कर्म से ही मोक्ष को प्राप्त किया आगे देखना लोक संग्रह एव अपी समस्त लोक संग्रह अपी सम्पत्सन एवं कर्म बाद में करेंगे कि कर्तुम एव है ना लोक संग्रह अपनी लोक संग्रह को भी देखते हुए कर्तुमसी मतलब कर्म करना ही उचित है लोक संग्रह को भी देखते हुए कर्म करना ही उचित है तो जनक ने कर्म से ही मोक्ष को प्राप्त किया एक अर्थ ऐसा हो गया ना अब देखो भाष्पकार क्या ऐसा चलते हैं देखने कर्मणा कर्मणाव ही अर्थ कर अस्मा और जनक आया है ना तो इसके पहले जोड़ा है भाष्यकार ने पूर्व क्षत्रिय विद्वान सह पूर्व काल में होने वाले क्षत्रिय विद्वान पूर्व काल में होने वाले क्षत्रिय विद्वान ज्ञानियों में सबसे ज्यादा महिमा के जनक की ही आई है, है ना और भगवत गीता में ये जो विभूति भगवान की विभूतियाँ आई है ना विभूतियों में कपिल आदि अनेक महापुरुषों के नाम आए हैं और प्रथम अध्याय में अनेक तो योद्धाओं के नाम आए हैं तो यो ये सैनिकों के और विभूतियों के नाम छोड़ दो तो किस व्यक्ति का नाम गीता में आया है गट जनक कही आया है जनक को सबसे ज्यादा सम्मान दिया भगवान ने गीता में ज्ञानियों में सबसे ज्यादा महिमा जनक की ही है महाभारत में भी तो उनकी कितनी एक सप्तकी इकहत्तर पीढ़ियां उनकी ब्रह्म मानी गई है सभी उनकी इकहत्तर पीढ़ी उनकी ब्रह्म थी उनको विदेह भी इसीलिए कहा जाता था विदेह का मतलब क्या है उनको देहाध्यास नहीं।, नहीं रहता था उनको कुछ भी ऐसा तो जनक की जितनी महिमा है ज्ञानियों में उतनी किसी के लिए अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर और उसमें बृहारायण को उपनिषद में एक राजा आता है अशुपति क्यों रघ अशुपति है क्या बलाखी को उपदेश किया है हाँ जनक अशुपति अमरीश ये सभी क्षत्रिय विद्वान है हाँ जनक के बराबर महिमा किसी की नहीं है गीता भी उनको बहुत आदर दिया है और महाभारत में भी उनको आदर दिया है वेद ने अपने पुत्र और शिष्य सुखदेव को जनक के पास भेजा है जनक के पास ही भेजा है ज्ञान प्राप्ति के लिए हाँ अजात शत्रु भी है हमने अभी क्या बोला ना तो उसमें अजात शत्रु आया भयानक में हाँ शत्रु आया उसमें अब देखेंगे आप उनके पास ही भेजा है अब कहा सुखदेव जो है बीतरागी है परमहंस हैं और कहा एक राजा के पास उपदेश के लिए जा रहे हैं उपदेश सुनने जा रहे हैं और जनक ने भी बहुत कठोरता से परीक्षा लिया सुखदेव को खूब डाटा फटकारा है जनक ने ऐसा है बहुत परीक्षा लेकर के उनको उपदेश किया है अब देखेंगे आप यहाँ पर कर्मणा ही कर्थ अच्छा ये पूर्व क्षत्रिय विद्वान सा पूर्व काल में होने वाले क्षत्रिय विद्वान ये जनक आदि जनक आद्या का विशेषण है, कि है? तो क्या हुआ जनक अशुपति अजात शत्रु और अम्बरीश ये सभी क्षत्रिय विद्वान अच्छा एवं परम्परा प्राप्त होंगी राजस्व योगी जो यहाँ भी कुछ व्याख्या कार्य करते हैं क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त है राजाओं के नाम आ गए ना एवं विवस्तवान योग क्या है क्या इमो पहले जो है उपदेश किया है वो कौन है पूरी है ना हाँ तो क्षत्रिय राजाओं के सभी नाम दिए हैं वहाँ पर ये अच्छा तो क्षत्रिय राजाओं की परंपरा से प्राप्त हुआ ऐसा वहाँ कहा गया है आगे देखेंगे आगे आप देखिए संसिधिम कर्थ किया यहाँ पर मोक्षम गंतुम संस का मोक्षम यहाँ पर ऐसा अर्थ किया पूर्व काल में होने वाले जनक अशुपति आदि क्षत्रिय विद्वान कर्म से ही मोक्ष पाने के लिए प्रपृत हुए क्योंकि पूर्व में हुए जनक अशुपति आदि क्षत्रिय विद्वान कर्मो के द्वारा ही मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए किसके द्वारा मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए कर्म, हाँ कर्म के द्वारा ही मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए कर्मों से ही मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए ऐसा हुआ है अच्छा कर्मो से मोक्ष प्राप्त किया ऐसा यहाँ नहीं अर्थ किया कर्मों से मोक्ष पाने के लिए प्रवृत्त हुए तो मोक्ष पाने के लिए किस साधन का उपयोग किया उन्होंने फिर भी बात तो वही आ जाती है ना बात वह तो वही आ जाती है भाष्पकार क्या बना भाष्प देखो है भाष्पकार भगवान का भाष्प देखिए क्या आ रहा है जनक की तो बहुत बहुत कथाएं महाभारत में आती हैं जो महाभारत को पढ़ने योग्य ग्रंथ है सब धर्म अर्थ काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन महाभारत में जितनी अच्छी प्रकार से है उतना कहीं भी नहीं है उनका ज्ञानी के रूप में वर्णन किया गया है तो बात भी सही है जनक के दरबार में सब जाते थे अष्टावक्र वगैरह सब जाते थे तमाम योगी सन्यासी यति सब जाते थे एक बार लोगों ने कहा कि महाराज लोग आपको ब्रह्म कहते हैं हमको नहीं कहते आपकी ज़्यादा प्रशंसा है हम जंगल में रहते हैं सब करते हैं भिक्छा खाते हैं कोई संग्रह नहीं करते हैं आप तो राजभवन में रहते हैं सुविधा से आपको ज्ञानी माना जाता है ऐसा लोगों को कह दिया अच्छा भगवान ने सोचा कि ऐसा निर्णय तो हो जाना चाहिए अभी तो सब जो है ना सब बहुत वहाँ पर ऐसा ज्ञानी विद्वान सब बैठे हुए थे यकी ब्रह्मचार सन्यासी तो निर्णय हो जाना चाहिए तो आग लगती तुरंत आग लग गई ना चारों तरफ से अब बाबा लाने लगे बोला मेरी कौन, मेरी लंगोटी जल जाएगी मेरा कंबल जल जाएगा मेरी कोठी जल जाएगी <laughs> मेरा ये नुकसान हो जाएगा झोपड़ी जल जाएगी कुटिया जल जाएगी आसन जल जाएगा सब भागने लगे इधर उधर को परेशान हो गया ब्याकुल अच्छा जनक को कुछ भी जो के त्यो बैठे ही रहे जनक के मुखार पर कोई भी ऐसा रेखा नहीं देखी गई जिससे कि लगा ऐसा मालूम हो कि इनको कोई दुख हो रहा है ज्योके तुम तो बैठे उनका भवन जल रहा है सामने और उनको जल रहा है भवन उनको चिंता हो गई मेरी कुटिया जल गई होगी महात्माओं हो को वो सब व्याकुल हो गया उसका भवन सामने जल रहा है जनक बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं भवन जल गया छत जल गई सब जल गई आज उनके सिंहासन पर आगे फिर भी वो डरेंगे डर गई नहीं और वो सब व्याकुल हो गई ये ये होता है तो क्या है की ज्ञान की महिमा ज्ञान किसने प्रशिक्षित का जनक में वो विचलित नहीं हो सके और सभी ऐसे ही सब ये वाचित ज्ञान वाले सब होते हैं ऐसा जो है उसमें महाभारत में लिखा हुआ है कि सब व्याकुल हो गया वो व्याकुल नहीं होते ऐसे ऐसी बहुत सारी घटनाएं जय जनक की जो है महाभारत में दी हुई है ऐसा भी किसी ने कह दिया जनक से कि आप तो जो है बहुत सुख सुविधा में रहते हैं रानियों के साथ रहते हैं और आप ज्ञानी है हम लोग ज्ञानी नहीं ऐसा भी उनसे कह दिया बाबा लोगों ने तो ऐसा कह दिया किसी महात्मा ने तो जनक ने कहा अच्छा अभी तुमको बताते हैं तो जनक ने क्या किया कि एक घड़ा मंगवाया उससे यती के सिर पर एक घड़ा रख दिया घड़े के ऊपर एक दीपक रख दिया और उसको बोला उस यती को कि आप पूरा जनकपुर नगर घूम करके आइए और पीछे से एक व्यक्ति को सैनिक को तलवार दे दिया यदि दीपक बुझ जा गला वही काट देनाते बोल दिया अब उस विद्वान को कर्मचारी पूरे नगर में घुमा रहे पूरे नगर में सुबह से शाम तक घुमाते रहे पूरे नगर में घुमाते रहे इस गली में इस गली में इधर उधर उधर दर्फे उधर घूम घुमाते घुमाते तलवा लिए सामने एक जा रहा है एक गलत देंगे कहीं बुझ गया तो अब घूम सुबह से थक गया बिचारा शाम को फिर आया राजदरबार में जनक ने पूछा घूमाए हाँ महाराज आपकी आज्ञा का पालन हो गया क्या क्या देखा बोले कुछ नहीं देखा क्यों नहीं देखा बोला हमारा मन तो इसमें लगा हुआ था तो कुछ भी नहीं देखा हम कहाँ गए हमको पता ही नहीं है कहाँ गया तो मैंने तो इतना कुछ देखा ही नहीं मेरा मन इसमें लगा था कहीं कुछ ना जाए बोले क्यों बोले आपकी तलवार का डर था हमको तो। अच्छा जय घुमा जनकपुर हाँ बोले जनकपुर घूमने पर भी तुमने कुछ नहीं देखा बोले न बोले वही जाने की स्थिति होती है ऐसा तुमको दिखाई देता है कि मैं सब कुछ काम करता हूँ सब व्यवहार करता हूँ सब जगह आता जाता हूँ तो मेरा मन हमेशा तथ्य रहता है लेकिन तुम सब जगह घूमते हुए भी कुछ नहीं देखो है सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता हूँ तब उसको समझ में आया हाँ ये ठीक से आ जाइए ऐसा जनक की बहुत बहुत कथाएं फिर इसलिए बहुत सारी कथाएं हैं अब देखेंगे यहाँ पर राजाओं समझाने के तरीके भी होते हैं न <गल दिन्दार्ति> तो अब यहाँ जो है भाष्पार भगवान भास्कर करते हैं यदि यदि जो संभावना अर्थ में आता है है ना हाँ एक तो अगले पैर अगर आप पर आएगा अगले पेज पर अठबन से है हाँ दो पक्ष है कि पहले पक्ष में उनको क्या माना है ज्ञानी और दूसरे पक्ष में माना है उनको अज्ञानी ये ये भाष्यकार का अपना है यदि प्राप्त सम्यक दर्शन यदि वे जनक आदि राजा प्राप्त हुए सम्यक ज्ञान वाले थे यदि जनक आदि प्राप्त हुए सम्यक ज्ञान वाले थे यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो कर्म की आवश्यकता है क्या भाष्यकार के अनुसार हाँ तो फिर कर्म क्यों किया तत्व कर तो प्रारब्भ कर्मत्वात्थ है कि प्रारब्ध कर्म होने के कारण है प्रारब्ध कर्म कार्य है प्रारब्ध कर्म वाला लगा तो होगा प्रारब्ध तो जनक आदि का प्रारब्ध कर्म होने के कारण या प्रारब्ध कर्म शेष रहने के कारण तो जनक जनक का प्रारब्ध कर्म होने के कारण लोक संग्रह के लिए ध्यान देंगे आप यदि जनक को क्या माना जाए कि ज्ञानी थे तो कर्म क्यों किया कहते हैं लोक संग्रह के लिए क्यों किया मोक्ष के लिए कर्म नहीं किया बल्कि लोक संग्रह के लिए किया ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं लोक संग्रह समझते हो लोक संग्रह का एक अर्थ होता है लोक को शिक्षा देने के लिए लोक को शिक्षा देने के लिए यहाँ भाष्यकार में लोक संग्रह कर्ष किया है लोक की उन्मा लोकर्स उन्मा शूद्र की निवारण उसको वही समझाएंगे लोक को शिक्षा देने के लिए ऐसा भी लोक संग्रह का अर्थ होता है कि देखे कोई ज्ञानी हो गया आत्म साक्षात्कार हो गया उसका कोई कर्तव्य है नहीं। तो चार बजे उठेगी दस बजे उठे कोई कर्तव्य तो नहीं है नहीं। अब नौ दस बजे जो सोकर उठेगा तो समाज को कोई शिक्षा मिलेगी उससे गलत शिक्षा मिलेगी की नहीं मिलेगी हाँ और इतने बड़े महात्मा है और वो देखो नौ बजे उठते हैं हिंदु तो चार बजे तो क्या है की इसलिए ज्ञानी को भी लोक के लिए कर्म करना चाहिए इसलिए लोक संद्रह समझ गया लोग को शिक्षा देने के लिए नहीं तो क्या है की कुमार में प्रवृत्ति लोगों की होगी वो अच्छी बात नहीं है तो अब देखेंगे कि जनक तो ज्ञानी हो गए थे फिर कर्म क्यों किया तो तो तो यदि जनक आदि प्राप्त हुए वाले थे तो प्रार्थ कर्म अथवा जनक का प्रार्भ कर्म होने के कारण लोक संग्रह लोक संग्रह के लिए कर्मो के साथ ही कर्मों के साथ ही संसिधि को प्राप्त हुए कर्मो के साथ ही मोक्ष को प्राप्त हुए अर्थात लगा दिया उन्होंने कर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुआ ऐसा नहीं कर्मों के साथ ही लोग कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए अर्थात असंस से वो कर्म कर्म का संयास ना करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए उनका प्रारब्ब ऐसा था तो कर्म करना पड़ा क्यों करना पड़ा कहते ये अर्थ है अर्थ अप्राप्त समय दर्श का दिया अब दूसरा क्या है जो अप्राप्त समय ज्ञान वाले थे मतलब अज्ञानी थे भगवान ने कहीं अज्ञानी कहा इनको तो ये दू, ये दूसरा पक्ष इसको मानते हैं और दूसरा पक्ष ही मान्य होता है भाषाकार आज अपराप्त समय दर्शन दो पक्ष उठाया है कि यदि जनकादि अप्राप्त ज्ञान वाले थे लगन को समय ज्ञान प्राप्त नहीं।, नहीं हुआ था यदि जनक आदि अप्राप्त समय ज्ञान वाले थे तो फिर उन्होंने क्या किया कर्म तो तदा कर तो कर्म से सप्त शुद्धि के साधन सत्य शुद्धि का साधन भूत कौन है कर्म यदि जनाकादी अपराप्त संयम दर्शन वाले थे तदाकार है तो तब सत्य शुद्धि साधन अंताकरण की शुद्धि के साधन भूत कर्म के द्वारा क्रम से मोक्ष को प्राप्त किया कर्म से तो कर्म से संसुद्धि को कैसे प्राप्त किया कर्म से क्या हुए सत्य शुद्धि और सत्य शुद्धि से सत्य शुद्धि ऐसी ज्ञान ज्ञान से क्या हुआ मोक्षा योटो रह गया न अच्छा ऐसा है श्लोक बात है ना भाष्यकार का ध्यान है रिते ज्ञानात्मा मुक्ति है ना ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है अच्छा कुछ टीकाकार कहते हैं की रित ज्ञानात्मा मुक्ति ये बात भी ठीक है कर्मणा भगवान ने कहा यह भी ठीक है तो दोनों का सामंजस्य लेकर भी चलते हैं इन्होंने रितय ज्ञान आत्मा मुक्ति को ध्यान में रखा है ऐसा अब देखना लोकमान तिलक भी कर्मणायु ही मानते हैं रामानुजाचार्य भी कर्मणा मानते हैं लेकिन कर्म की परिभाषा में ज्ञान को अंतर्भूत कर देते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि भगवान के बचनों का भी आदर हो जाए कर्मणायु कि मैं करता हूं हूँ देश भिन्न हूँ निर्लिप्त हूँ इस प्रकार जो कर्म करता है वो संसिद्धि प्राप्त हो जाता है ऐसा रामाज मानते है अब देखेंगे ये लगाया है ना इसलिए मानते हैं असमन्य से यदि तू ऐसा मानता है कि पूर्व ही की पूर्व में होने वाले पूर्व अपीकर्थ है जनकादि भी अपी यदि तू ऐसा मानता है कि पूर्व में होने वाले अजानत भी जनकादि जनका कि अज्ञानी जनक आदि में भी अज्ञानी जनक आदि ने भी अवश्य यदि तू ऐसा मानता है कि पूर्व अपी कर्त है अजानत भी जनकादि भी अपी अज्ञानी जनक आदि ने भी कर्तव्य कर्म को किया कर्तव्य कर्मी को तावता से फिर ये जोड़ लेना या सिद्ध नहीं होता है उतने से यह ना लिखा ना, है ना ना उतने से करते या नहीं होता है कि अन्यन सम्यक दर्शन वता अवश्यकर्थ उतने से ना करते या सिद्ध नहीं होता है कि क्या लगाएंगे अन्यन सम्यक दर्शन वता कृतार्थ अन्य सम्यक ज्ञान वाले कृतार्थ मनुष्य को अवश्यम कर्तव्यम अवश्य कर्म करना चाहिए उतने से यह सिद्ध नहीं होता है कि अन्य समय ज्ञान वाले कृतार्थ मनुष्य को अवश्य कर्म करना चाहिए लग जाएगा हुँ? हाँ यदि अज्ञानी जनक आदि ने किया है तो उससे सिद्ध नहीं होगा कि समय ज्ञान वालों को भी करना चाहिए ऐसा इतना ही ओम पूर्ण पूर्णिदा पूर्णमेसिप्य से